प्रत्यार ग्रुप आप सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता है आप सभी को विदित होगा कि संसार की सभी सत्य विद्याओं का मूल स्रोत मूल मंत्र जो है वह चार वेदों और छह दर्शन शास्त्रों से आया है इन छह दर्शन शास्त्रों में एक का नाम है योग दर्शन योग दर्शन के एक सूत्र में अष्टांग योग की परिभाषा बताई गई है यमनियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय अष्टऊ अंगानी इसका अर्थ है यमनियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि योग के आठ अंग हैं तो इन आठ अंगों में से जो पहले दो अंग हैं जो व्यवहार से संबंधित हैं यम यह दर्शाता है कि हमें संसार के साथ कैसा व्यवहार करना है और नियम यह दर्शाता है कि हमें स्वयं के प्रति कैसा व्यवहार करना है स्वयं के लिए क्या नियम है वह नियम के अंतर्गत आते हैं और संसार के प्रति कैसा व्यवहार करना है वो यम के अंतर्गत आता है तो यम के पाँच प्रकार हैं अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह अहिंसा यानि हिंसा ना करना हम सभी किसी न किसी रूप में थोड़ी बहुत हिंसा कर सक हो करते होंगे तो हमें उस हिंसा को धीरे धीरे कम करना है और आगे जाके बिल्कुल जब हम कम कर देंगे तो इसका अर्थ यह हो जाएगा कि हम धीरे धीरे अहिंसा के पालन की ओर बढ़ रहे हैं तो अहिंसा का जो पालन है यह कैसा होना चाहिए मन वचन कर्म से सभी कालों में सभी प्राणियों के साथ बिना वैर भाव के साथ यानी प्रेम पूर्वक होना चाहिए यम का दूसरा प्रकार है सत्य तो इसके अंतर्गत हमें मन वचन कर्म से सत्य का पालन करना है यानी असत्य से दूर रहना है असत्य को धीरे धीरे कम करना है फिर बिल्कुल कम कर देना है सत्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही समझना मानना और व्यवहार में लाना उदाहरण के लिए सभी को मालूम है कि ईश्वर एक हैं और सब जगह रहते हैं सभी को मालूम है कि ईश्वर एक हैं और सब जगह रहते हैं अब हमें स्वयं को सोचना है क्या हम इस विचार को इस ज्ञान को व्यवहार में पालन कर रहे हैं यह हमें स्वयं देखना है यम का तीसरा प्रकार है अस्ते, अस्ते का अर्थ हो, अर्थ है चोरी करना तो अस्ते का अर्थ हो जाएगा चोरी ना करना किसी वस्तु के स्वामी की आज्ञा के बिना उस वस्तु को लेना उपयोग करना आदि इस ते के अंतर्गत आता है यानी हम किसी के घर में गए हमें कुछ लिखना है तो उनसे बिना पूछे कॉपी पेन ले लिया उसमें कुछ लिख लिया पेपर एक छोटा सा पेपर फाड़ के जेब फोल्ड करके जेब में रख लिया और कॉपी पेन वापस उनकी टेबल पर रख दिया पर हमने जो भी किया उनकी आज्ञा के बिना किया तो यह भी चोरी के अंतर्गत आता है तो हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना है यम का चौथा प्रकार है ब्रह्मचर्य तो मन तथा इंद्रियों पर संयम करते हुए रज और वीर आदि जैविक ऊर्जा की रक्षा करना सामान्य रूप से ब्रह्मचर्य की इस परिभाषा को हम समझते हैं योग साधकों के लिए एक परिभाषा और है ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म के समीप रहना तो ब्रह्म के समीप रहने के लिए हमें ब्रह्म को समझना होगा और ब्रह्म को समझने के लिए हमें सत्य शास्त्रों का अध्ययन करना होगा चिंतन करना होगा यम का अंतिम प्रकार है अपरिग्रह परिग्रह का अर्थ होता है वस्तुओं का संग्रह करना तो अपरिग्रह का अर्थ हो जाएगा वस्तुओं का संग्रह ना करना तो यहाँ समझने वाली बात है कि दिनचर्या में उपयोग में ला आने वाली जो वस्तुएं हैं इनका हमको संग्रह करना तो उचित है पर सीमित मात्रा में तो किसी भी अनावश्यक वस्तु का या हानिकारक वस्तु का संग्रह नहीं करना है या आवश्यक वस्तुओं का भी जो संग्रह करना है सीमा से अधिक नहीं करना है और योग साधकों के लिए आगे इसकी परिभाषा है कि इन वस्तुओं में हमको जो भौतिक वस्तुएं हैं इसके अलावा विषयों की तरफ भी ध्यान देना है कि हमें किसी भी हानिकारक या अनावश्यक विषय पर भी विचार नहीं करना है नहीं तो हमारा समय और ऊर्जा बर्बाद होती है ऐसे ही धीरे धीरे हमको समझ में आएगा कि हमें अनावश्यक और हानिकारक संबंधों से भी बचना है तो ये थे यम के पांच प्रकार अब हम विचार करेंगे नियम के पांच प्रकारों पे पहला प्रकार है शौच शौच यानी शुद्धता तो शुद्धता जो है बाह्य और आंतरिक होती है बाह्य शुद्धता मतलब हमारे शरीर वस्त्र भोजन आदि तो भोजन कैसा होना चाहिए शाकाहारी होना चाहिए ताजा भोजन आना चाहिए आगे की आगे के सत्रों में इसके बारे में विशेष चर्चा होगी ये हो गई बाह्य शुद्धि आंतरिक शुद्धि मतलब हमारा जो बुद्धि और मन है इसकी शुद्धता के बारे में बताया गया है तो हमारा बुद्धि और मन शांत निर्मल पवित्र करने के लिए हमें स्वाध्याय करना है जो आगे बताएंगे अभी और सत्य का आचरण करना है इससे हमारा जो मन और बुद्धि है यह शांत निर्मल और पवित्र होगा नियम का दूसरा प्रकार है संतोष तो संतोष का सामान्य अर्थ जो हम लेते हैं कि जो जैसा है इसको वैसा ही स्वीकार कर लो तो हमें इसका ऐसा ये अर्थ नहीं लेना है हमें अर्थ यह लेना है कि पूर्ण पुरुषार्थ करने के पश्चात जो भी फल मिले उसे शहर से स्वीकार करना इसका नाम तप है तो यहाँ आवश्यक क्या है कि पहले पूर्ण पुरुषार्थ करना है उसके बाद जो भी फल मिले इसको शहर से स्वीकार करना है बिना किसी शिकायत के अगर हमने जो फल स्वीकारा है लेकिन शिकायत के साथ तो वह सिद्ध करेगा कि अभी हमारा जो संतोष है हम इसका पालन नहीं कर रहे हैं यह संतोष का पालन अभी तक नहीं हो पा रहा है नियम का तीसरा प्रकार है तप तप यानी तपस्या तप यानी तपस्या तो सत्य मार्ग पर चलते समय या योग साधकों के लिए मोक्ष मार्ग पर चलते समय आने वाले द्वंद्वों को सहना इसका नाम तप है यहाँ भी हमें यह समझना है कि द्वंद्वों को सहने के पहले हमारी पूर्ण शक्ति और पुरुषार्थ लगा देना है कि हम उन द्वंद्वों से कैसे निपट लें उसके बाद जो द्वंद बचेंगे उनको हमको स्वीकार करना है उनको हमको सहना है तो अभी वो द्वंद कौन से होंगे गर्मी सर्दी आदि भूख प्यास आदि मान अपमान आदि और हार जीत आदि तो इन द्वंद्वों को हमें अनावश्यक रूप से नहीं झेलना है हमारी पुरुषार्थ और शक्ति लगाने के बाद भी अगर वो द्वंद्व बचते हैं तब उन्हें सहना है हमें ऐसा नहीं करना है कि अभी लाइट पावर इलेक्ट्रिसिटी पावर है लेकिन हम पंखा ऑफ करके बैठे हैं गर्मी में उससे कोई विशिष्ट लाभ नहीं होने वाला उससे तब सिद्ध नहीं होगा नियम का चौथा प्रकार है स्वाध्याय स्वयं की उन्नति के लिए आत्म-उन्नति के लिए आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करना यानी सत्य विद्याओं वाले ग्रंथों का अध्ययन करना चिंतन करना मनन करना उसको धीरे धीरे व्यवहार में लाना फिर स्वयं का आत्मनिरीक्षण करना आदि स्वाध्याय के अंतर्गत आता है योग साधकों के लिए स्वाध्याय का एक अर्थ यह भी होता है कि हमें ओम आदि पवित्र मंत्रों का जप करना है और आगे जाके धीरे धीरे इन पवित्र मंत्रों का अर्थ सहित जप करना है नियम का अंतिम और पांचवा प्रकार है ईश्वर प्रणिधान ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है कि हमें हर स्थिति में ईश्वर की उपस्थिति को समझना है स्वीकार करना है मनोवचन कर्म से किसी भी कर्म को करने से पहले हमें ईश्वर को याद करना है तो ईश्वर उसके फलस्वरूप हमें शारीरिक शक्ति बौद्धिक शक्ति आदि देते हैं हर्ष और उल्लास देते हैं ऊर्जा देते हैं कि हम उस कार्य को उस पुण्य कार्य को कर सकें कार्य करते समय भी हमें ईश्वर को याद रखना है और अंत में कार्य की समाप्ति होने पर ईश्वर को धन्यवाद देना है कि हे ईश्वर आपकी दी हुई शक्ति के माध्यम से यह कार्य संपन्न हुआ कार्य के फल के हम हक, हकदार तो हैं पर उस फल की हमको इच्छा नहीं करना है क्यों क्योंकि ईश्वर न्यायकारी हैं वह स्वयं जानते हैं कि इस फल का कब कितना और कैसे फल देना है हमें हमेशा ध्यान में रखना है ईश्वर सर्वव्यापक है सर्वज्ञ हैं ईश्वर मुझे हर समय हर हाल में देख सुन जान रहे हैं इस भावना को मन में बनाए रखना है यह ईश्वर प्रणिधान कहलाता है तो इस तरह आज हमने देखा अष्टांग योग के आठ अंग हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि फिर हमने देखा यम के पांच प्रकार हैं अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह और नियम के भी पांच प्रकार देखें शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान तो आज का सत्र हम यहीं पर समाप्त करते हैं चलिए सभी मिलकर एक बार ओमकार जप करेंगे ओ। शांत शांत शांत सबको सादर नमस्ते जी